भद्रंकर्णी शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्शजा स्थर सुषुवागुश्यनूस मितयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ती नर्क्षो नेम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शांति शाति शातिक शंकरचार्य केशव बादरायन सूत्र भाष्य वंदे पुना भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने नमः दक्षिणामूर्त शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस कंडिका में क्रम मुक्ति के साधन के रूप में ओंकार की उपासना का विधान हो रहा है भगवान भाष्यकार ने इस वाक्यस्थ इस कंडिका का जो प्रथम अवान्तर वाक्य है इस वाक्य में त्रिमात्रेण ये जो पद हैं इसमें तृतीय विभक्ति हैं वह करण अर्थ में होगी या हेतु सामान्य अर्थ में होगी इसका निर्धारण करने के लिए एक विचार भाष्य में प्रस्तुत किया सिद्धांत के अनुसार त्रिमात्रेण में तृतीय विभक्ति हेतु सामान्य अर्थ में है हे हेतुच सूत्र से हुई और इसलिए उसका अर्थ निकलेगा प्रतीक तो ओंकार रूप प्रतीक को माध्यम बना करके परम पुरुष शब्दित पर ब्रह्म का ओंकारा भिन्नतया अभिध्यान क्रममुक्ति का साधन है ये पंचम कंडिकास्थ प्रथम वाक्य बता रहा है इस पर चर्चा करते हुए ये विचार चल रहा है भाष्य में की उपक्रम में ओम आ, ओंकारम अभिध्यायी ये द्वितीय हैं ऐसे आ, ये जो ए तम अभिध्यायी त यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है तो अनेक बार द्वितीय विभक्ति का श्रवण होने के कारण यहां त्रिमात्रण में जो तृतीय विभक्ति है उसे समझना चाहिए हेतु सामान्य अर्थ में ही ओंकार में हेतु सामान्यत्व तो बताता बताती है तृतीया भुक्ति कैसे तो प्रतीक होने से कर्म कारक है और कारक होने से अभिध्यान क्रिया का निर्वर्तक हेतु है तो इस प्रकार कर्म कारकत्व प्रतीक मानने पर ओंकार में होने पर भी ओंकार हो सकता है अभिध्यान क्रिया के प्रति हेतु और उसमें हेतौच्च सूत्र से तृतीय विभक्ति हो सकती है ये चर्चा द्वितीय ओंकार अनेकश्रुता बाध्येत अन्यथा इस वाक्य से हुई और यद्यपि अभिधानत्वेन इत्यादि से पूर्वपक्षी ने एक शंका की जो ओंकार त्रिमात्रेण में तृतीय विभक्ति मानना चाहते हैं करणर्थ में ही उनकी ये शंका है यद्यपि इत्यादि से कही गई इसका उत्तरण देखिए टीका में कि अथ यदि द्विमात्रेण यह पुनः ये त्रिमात्रेण तृतीया द्विवार श्रुता स्वरसाच कारक विभक्ति ततस्तस्याह। बाधो न युक्त इतिशत तो त्रिमात्रेण में तृतीय विभक्ति का बाध मानना भी अनुचित है जैसे द्वितीय विभक्ति का बाध मानना अनुचित है द्वितीय विभक्ति के बाद में अनौचित्य दिखाने वाले दो हेतु बताए थे एक तो अभेद श्रुति और दूसरा द्वितीया का दो बार श्रवण तो कहते तृतीय विभक्ति भी तो दो बार सुनी जा रही है अथ यदि द्विमात्रेण यहां पर भी तृतीय विभक्ति है और यह पुनरेतम त्रिमात्रेण यहां पर भी तृतीय विभक्ति है दो बार जैसे द्वितीय विभक्ति इस प्रकरण में सुनी गई ऐसे तृतीय विभक्ति भी तो दो, दो बार श्रुति में प्रयुक्त है तो और तृतीय विभक्ति ही मानने में एक हेतु बताया जा रहा है कि हेतुत्वापेक्ष करणत्व स्वरसाच अबो जो द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति है द्विमात्रण त्रिमात्रण में उसे हेतु अर्थ में माना जाए, या करण अर्थ में माना जाए। तो हेतु अर्थ में मानेंगे तो वो कारक विभक्ति नहीं होगी और करण अर्थ में मानेंगे तो कारक विभक्ति हो जाएगी तो कारक विभक्ति होने से वह स्वरस हो जाएगी करण कारक रूप जो करण विशे, कारक विशेष है उसी अर्थ में तृतीय विभक्ति हो जाएगी और हेतुत्व तो सभी कारकों में सामान्य रूप से है इसलिए वो सामान्य विभक्ति मात्र मानी जाएगी और कारक विशेष अर्थ में मानने से उसमें थोड़ा स्वारस्य आ जाता है महत्व बढ़ जाता है उसका उस दृष्टि से कहा कि हेतुत्वापेक्षा कर्णत्व स्वरसाच कौन तृतीया स्वरस क्यों है उसका महत्व तो क्यों बढ़ेगा अर्थ में मानने पर इसे बताने के लिए हेतु कहा कि कारक विभक्तवात तो कर्णअर्थक तृतीया मानने पर उस तृतीया को कारक विभक्ति कहा जाएगा हेतु तो अर्थ में मानने से वो सामान्य विभक्ति हो जाएगी तो कारक ततः विभक्त तो तत तस्ो नुक्त ततः यानी तस्मात कारण ये जो दो हेतु है इन दो हेतुओं के कारण तृतीया विभक्ति का बाध भी तो मानना अनुचित है इस प्रकार की शंका इस वाक्य से की गई कि यद्यपि तृतीयाधान करणत्व उपपद्य शंका है तो कर्णत्व उपपद्यते के पास में प्रणवस्य ये शब्द जोड़ देना चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कर्णत्व उपपद्यते इसमें कर्णत्व के पहले प्रणवश कर्णत्म उपपद्यते और तृतीय अभिधानत्व का अर्थ तीन नंबर टिप्पणी में किया पद पदबोध्य तृतीया विभक्ति करण अर्थ में कर्तिकर्णे उस तृतीय सूत्र से करते हैं तो कर्णत्व को माना जाता है तृतीय विभक्ति के द्वारा बोध्य तो तृतीय अभिधान इसमें बहुरी समास है तृतीया है अभिधान जिसका किसका कर्णत्व का उसे कहा जाएगा तृतीया अभिधान उसमें एक धर्म रहेगा तृतीया अभिधानत्व यानी तृतीय विभक्ति बोध्यत्व। तो तृतीय विभक्ति बोध्यत्व करणत्व तो में होने से ये कर्णत्व तो भी उपपन्न होगा करन अर्थ में तृतीय मानने पर और कारकत्व होने से उसका बाध मानना अनुचित होगा तृतीया का ये शंका हुई तथापि इत्यादि से इसका किया जा रहा है समाधान इस शंका का तो तथापि इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए द्वयस्यापि कर्मत्वे स्वारस्यात् उपक्रमस्थत्वात् च तस्येव इत्याह तथापि इति ते हैं कि द्वितीय द्वयस्यापि कर्मत्वे स्वारस्यात् तस्व्यपर तो जो द्वितीय द्वय है भी कर्म कारक अर्थ में होने से तृतीय विभक्ति को जैसे करण अर्थ में मानने से उसमें कारक विभक्तित्व तो होने से स्वारस्य रहा है विशेष महत्ता आ रही है ऐसे ओंकारम अभिध्यायी इत्यादि में जो दो द्वितीय विभक्तियां हैं वे भी कर्म कारक रूप अर्थ में होने से कर्मणी द्वितीय से उनमें कारक विभक्तित्व रहेगा कारक विभक्तित्व होने से स्वारस्य तृतीया को करण अर्थ में मानने पर जैसे तृतीया में आता ऐसा द्वय में भी आएगा स्वारस्य समान रहेगा ये लिखा कि द्वितीय द्वयस्यापि कर्मत्वे स्वारस्यात कर्मत्व होने से स्वारस्य है यानी महत्व विशेष है और उपक्रम है इस प्रकरण की प्रथम कंडिका और उस प्रथम कंडिका में ओंकार अभिध्यायी तो ऐसे द्वितीय विभक्ति है तृतीया नहीं तो तृतीया विभक्ति तो तीसरी कंडिका हाँ, चौथी कंडिका और पांचवी कंडिका में है द्विमात्र एण और त्रिमात्रण ये तो ये बीच में आई चतुर्थ कंडिका पंचम कंडिका उपक्रम या उपसंहार नहीं है ग्रंथ का मध्य है तो जो उपक्रम में विभक्ति होगी उसे माना जाएगा प्रथम पठित होने से ज्येष्ठ उसमें ज्येष्ठत्व तो रहेगा और चतुर्थ पंचम कंडिका में पठित तृतीय विभक्ति होने से उसमें कनिष्ठत्व तो रहेगा तो द्वितीय में ज्येष्ठत्व होने के कारण ज्येष्ठत्व के अनुरोध से ज्येष्ठत्व के अनुरोध से द्वितीय में जो ज्येष्ठत्व हैं उसके अनुरोध से कनिष्ठ जो त्रिमात्रेण और द्विमात्रेण पद हैं इनमें प्रयुक्त तृतीया का अर्थ किया जाएगा बड़े को सम्मान दिया जाता है न जेष्ठ को सम्मान दिया जाता है इसलिए द्वितीय उपक्रमस्त होने से जेष्ठ है जेष्ठ होने से द्वितीय उपक्रमस्थ द्वितीया अनुसार ही द्विमात्र त्रिमात्रेण का अर्थ किया जाएगा एक अर्थ है तो उपक्रमस्थवाच्य तस्व प्राबल्यम उपक्रमस्थवाद नंबर टिप्पणी में लिखते हैं टिप्पणीकार कि उपक्रम आदि आदि उत्पन्न ज्येष्वादुस युक्त कनिष्ठ कनिष्ठस्य तो जो द्वय हैं इनमें कनिष्ठत्व है इन तो तृतीयद्वय द्वयगत जो कनिष्ठत्व इससे ये द्वय को ज्येष द्वय के अनुसार परिणत करना ये उचित होगा इस अभिप्राय से लिखा उपक्रमस्थवाच्च ताबल्य तस्वर्थ है द्वितीयद्वय से तो द्वितीयादय इति है इस अभिप्राय से कहते हैं तथापि इति। तो भाष्य भाष्यम है द्वितीय तथा प्रकृति परम इति पुषम द्वितीयाव परे तो प्रकृत अनुरोधात इसमें प्रकृत शब्द का अर्थ है उपक्रम इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं प्रक्रमा अनुरोधात इत्यर्थ प्रकृत अनुरोधात का अर्थ हुआ प्रक्रम अनुरोध से क्या किया जाएगा कि त्रिमात्रेण ये जो तृतीया है उसे द्वितीया के रूप में बदला जाएगा वो तब होगा जब सामान्य हेतु अर्थ में द्वितीय मानेंगे तृतीया मानेंगे त्रिमात्रेण में तब उसको द्वितीय अर्थ में तृतीया मानी जाएगी वो तो त्रिमात्रम परम पुरुषम इति द्वितीया परिणेया <coughs> ऐसा करने से क्या हुआ तो कहते तृतीया को द्वितीय में परिणत करने में सहायक बन जाता है एक न्याय भी ओ न्याय को बताया जा रहा है त्यजेत एकम कुलश्यार्थे इति न्यायेन तो जब कुल पर संकट आ जाए और संपूर्ण कुल एक व्यक्ति के त्यागने से यदि बचता है तो कुल को बचाने के लिए एक का त्याग करना उचित है ऐसे तो किसी का भी त्याग नहीं होना चाहिए यदि एक का भी त्याग किए बिना सभी के सभी बच सकते हैं तो एक का त्याग करना भी अनुचित होगा लेकिन यदि सब का विनाश प्राप्त हो जा और उनमें से एक को त्यागने से बाकी यदि बच रहे हैं तो एक को त्यागना ये नीति मानी जाती है औचित्य माना जाता है ऐसे पूरा गांव यदि एक कुल को त्यागने से बचता है तो माना जाता है कि एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का त्याग उचित है और यदि मंडल को बचाया जा सकता है एक गांव को त्यागने से तो मंडल को बचाना उचित है एक गांव का त्याग करना ही उचित है और आत्मा को यदि बचाया जाता है तो आत्मार्थे सकलम तेजेत ये कहा जाता है ये न्याय है छह नंबर में भाष्य में तो तेजेत एकम कुलस्यार्थे ये प्रथम पाद दिया है ना? अवशिष्ट तीन पाद बताए ग्रामस्यार्थे कुलम तेजेत। ग्रामम जनपदार्थे आत्मार्थे सकलम त्यज तो पूरा संसार भी त्यागना पड़े आत्म प्राप्ति के लिए तो पूरे संसार का त्याग आत्मा यानी परमात्मा उसे पाने के लिए उचित है आत्मा और अनात्मा इन दो में से एक को चुनना पड़े और एक को त्यागना पड़े तो अनात्मा को ही त्यागना उचित है आत्मा का ग्रहण करना उचित है ये कहा गया तो उस न्याय के अनुसार यहाँ पर इस पंचम कंडिका में भी देखते हैं तो ये तम परम और पुरुषम ये तीन द्वितीयाएँ हैं द्वितियांत पद तीन हैं न और त्रिमात्रेण ये एक ही तृतीयांत हैं और बाकी ओम इतने अक्षरेण यहाँ पर जो तृतीया है वो तो उसी के विशेषण हैं त्रिमात्र के ही तो ओम अक्षर के साथ तो तीन मात्रा वाला ओम ये अक्षर और उस ओम इस प्रतीक से परमात्मा का ध्यान ये यहां पर बताया अब आगे जो भाषण में है परिणे स तृतीया इत्यादि इससे पहले टीकाकार टीका में तेजेत एकम इत्यादि त्यजेत एक अवतरलिप्ता है किंच द्वितियाद्वयेद्रुति आयतन एक इति आयतनेन आयतन अन्वेति इति आलम वाच्य आयतनश्रुतिदुश्रुतिधेन तृतीयाद त्याज्यजद कुलशस्थे इत्यादि जोनिया है वो भास्कर भगवान ने यहां पर क्यों लिखा तो कहते इसलिए कि द्वितीय उक्त अभेद श्रुति द्वय कौन है तो परंचा परंच ब्रह्म यद ओंकार ये जो उपक्रम वाक्यस्थ अभेद श्रुति है वो द्वय रूपा है और ये ते एक तन आयतन एक तर अन्वेति यहाँ पर आयतन एव अन्वेति यहाँ पर एवकार का प्रयोग करके जो आलम्बनवाच्य आयतन द्वय है तो आयतन न एक तरवे तो ये, ये नाव आयतन यहाँ पर भी जो आयतन श्रुति द्वय है इन अनेक श्रुतियों के अनुरोध से तृतीया जो दो बार प्रयुक्त है उसके उसे अनेकों श्रुतियों के अनुरोध को देखते हुए द्वितीय में परिणत करना चाहिए इस अभिप्राय से तेजित एकम कुलश्यार्थे ये न्याय भाष्कर भगवान ने बताया है अब भाष्य में जो त्रिमात्रण इसके विषय में विचार था इस एक पद के तृतीय विभक्ति के विषय में वो संपन्न हुआ अब स तेजसी सूर्य संपन्न इत्यादि वाक्य से वाक्य का व्याख्यान स तृतीय रूप इत्यादि से किया जा रहा है तो भाष्य में है कि स तृतीय मात्रा रूप तेजसी सूर्य संपन्नो भवति। तो स यानी कौन उपासक और उपासक को कहा गया तृतीय मात्रा रूप तो तृतीय मात्रा रूप के विषय में टीकाकार लिखते हैं यद्यपि मात्रात्र ध्यानात्री मात्रा तम एवं तस् साधक साधकस्य उपासकस्य यहाँ तो तृतीय मात्रा का ध्यान नहीं है न टीकाकार के अनुसार समस्त ओंकार का ध्यान है त्रिमात्रात्मक ओंकार का ध्यान है तो ध्याता जिसका ध्यान करता है उसे तद्रूपता की प्राप्ति होती है ध्येयरूप ध्याता बन जाता है तो धे यदि त्रिमात्रा है तो त्रिमात्रा रूप हो जाएगा ध्याता न कि केवल एक तृतीय मात्रा रूप। लेकिन भाष्य भाष्य में भाष्यकार भगवान ने तृतीय मात्रारूप ऐसा ही लिखा है उसके विषय में टिप्पणी का टीकाकार कहते हैं कि यद्यपि मात्रा ध्यानात् मात्रात्र ध्यान ने समस्त ओंकार का ध्यान तो ध्येय हुआ मात्रात्रयात्मक ओंकार उससे मात्रात्रय रूपी तम तस् तस्य यानी ध्यातु ध्यान कर्ता के कर्ता में मात्रात्रे मात्रात्र आएगा यानी मात्रात्र हो जाएगा इसलिए भाष्य में तृतीय मात्रा रूप न कह करके मात्रा त्रि मात्रा रूप ये कहना चाहिए था तो भी टीकाकार आगे लिखते हैं कि तथापि तृतीय तृतीयमात्राया असाधारण्यात धारणिया तत्धान्यन निर्देश बोध्यम तोह यानी स्कंडिका में तृतीय मात्रा की असाधारणता होने से प्रधानता होने से असाधारणता कहते प्रधानता को असाधारण्य प्राधान्य तो असाधारण ये तृतीय मात्रा होने कारण प्राधान्य निर्देश तो प्रधान रूप से निर्देश उसका दिखाने के लिए तृतीय मात्रा रूप ऐसा भाष्य में प्रयोग किया आगे लिखते हैं तृतीय मात्रा रूप इति सप्तम्यंत पाठे सम विशेषण मकारस्य से इति तो ये कहते हैं तृतीय मात्रा मात्रारूप यहाँ पर यदि सकार नहीं है यहाँ तो सकार का प्रयोग दिख रहा है न भाष्य में तो प्रथमांत हो जाएगा विसर्ग को सकार हुआ है यदि कहीं कहीं सकार नहीं है तो तृतीय मात्रा रूपे ऐसा प्रयोग रहेगा सप्तम्यंत तो सप्तम्यंत प्रयोग होने पर तो वह विशेषण मन जाएगा तेजसी सूर्य ये भी सप्तम्यंत है तो तेजसी सूर्य संपन्न इसमें जो सूर्य है विशेष्य और उसी का ये विशेषण बन जाएगा तृतीय मात्रा मात्रारूपे यदि सप्तम्यंत पाठ है तो उसे कहा जा रहा है कि तृतीय मात्रा रूपे इति सप्तम्यंत सप्तम्यन्तपाठ तत् सूर्य विशेषणम तत् तृतीय मात्रा रूपे ये पद भाष्य में सूर्य का विशेषण बनेगा क्योंकि जो आदित्य है वह तृतीय मात्रात्मक है इसे कहा जा रहा है कि मकारस्य से आदित्यात्मकवात तो आदित्य जो आदित्य जो है ये मकार जो है आदित्य रूप है इसलिए आदित्य यानी सूर्य तो वो तृतीय मात्रात्मक है ये कहना बन जाएगा उसके लिए फिर आ, आ, मका, मकार मात्रा की प्रधानता आदि को भी बताने की आवश्यकता नहीं है आगे भाष्य में है कि तृतीय मात्रा मात्रारूप तेजसी सूर्य संपन्नो भवति। कौन स ते प्रतीकेन प्रतीके न स ये सरोनाम उपासक का परामर्शक है और तेन अभिध्यान ये जो मूल पंक्ति में भाष्य में प्रथम पंक्ति में था न तेन अभिध्यान इसका अनु टिप्पणी कार ने कहा था सूर्य संपन्नो भवती उसके साथ है उपासक सूर्य के साथ एकीभूत हो रहा है संपन्न होना है एकीभूत होना और सूर्य से लेना सूर्यांतर्गत पुरुष को सूर्यांतर्गत पुरुष हैं अंतर्यामी वो अंतर्यामी ही परम पुरुष हैं और उस अंतर्यामी रूप से ओंकार का अभिध्यान करने से तेन अभिध्यान है तो परम पुरुष शब्द ही तो सूर्यांतर्गत जो अधिदैव उपाधि है सूर्य और उसका अंतर्यामी और उस रूप से ओंकार का अभिध्यान करने से जो ध्येय सूर्यांतरगत अंतर्यामी है उसके साथ संपन्न हो जाता है यानी तादात्म्य प्राप्त करता है अंतर्यामिका तादात्म्य समस्त ओंकार की उपासना से होता है यह अर्थ निकलेगा आगे लिखते हैं भाष्य में भाष्कर भगवान ध्यामान मृतोपी सूर्यात सोमलोकात इव न पुनरावर्तते किंतु सूर्य संपन्न मात्र एव। तो ध्यान करना करने वाला समस्त उंकार रूप प्रतीक में परम पुरुष शब्द ही तो सर्वांतर्यामी का जो ध्यान करता है वह अंतर्यामी का तादाद में प्राप्त कर लेता है संपन्न भूति का अर्थ और वो जो अंतर्यामी है वह आवागमन से मुक्त है उसका आना जाना नहीं होता अंतर्यामी का और जिसका आना जाना नहीं होता उसके साथ तादात्म्य होने से ये भी आवागमन से मुक्त होगा इस दृष्टि से लिखते हैं कि ध्यायमानो मृतोपि, तो परम पुरुष का उनका रूप आलंबन में ध्यान करने वाला उपासक उपा आ, शरीर छोड़ने पर अमृत यानी तो एक बार तो उपासक शरीर छूटेगा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार जिसको होता है उसका भी तो एक शरीर छूटता है ना स्थल शरीर और सभी उपाधि से भी होता है वो लेकिन ये तो ब्रह्मलोक में जाकर के साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा उससे पहले खाली अज्ञान के साथ तादात्म्य अभिमान हुआ है अज्ञान तो अभी विद्यमान है वो साक्षात्कार से निवृत्त होगा तो इसलिए शरीर सुटेगा और ब्रह्मलोक जाएगा वहां पर वो साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा परम पुरुष का जिसका ध्यान किया उसी का इसलिए वो क्या होगा कि मृतोपी मर करके एक बार ब्रह्मलोक जाने के बाद जैसे सोमलोक में पहुंचने पर यानी स्वर्ग में पहुंचने पर इसी कल्प में वापस आना होता है क्षिणे पुण्य लोकम विषयती के अनुसार ऐसा सूर्योक से सूर्य के साथ यानी सूर्य अंतर्गत अंतर्यामी के साथ तादात्म्य प्राप्त साधक न पुनरावर्तते, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती वहां पर ब्रह्म साक्षात्कार उसे होता है और जीवन मुक्त होकर के रहता है और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के साथ विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है तो इस संसार में वह वापस आएगा ही नहीं क्रम को प्राप्त कर लेगा उस दृष्टि से कह रहे हैं कि सोमलोकात इव सूर्यात न पुनरावर्तते तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद क्रम का अधिकारी फिर इस संसार में लौटता नहीं है उसका पुनरागमन नहीं होता किंतु क्या होता है तो किंतु सूर्य संपन्न मात्र एव तो सूर्य सूर्यांतरगत अंतर यामी के साथ वह एकीभूत मात्र होता है वो एकीभूत था ही पहले से अज्ञान के कारण अलग सा प्रतीत हो रहा था वह अज्ञान ब्रह्मलोक में उस अंतर्यामी का आत्म रूप से साक्षात्कार होने से दूर हो जाएगा तो उसका जो वास्तविक अंतर्यामी के साथ अभेद है वह अभिव्यक्त हो जाएगा अज्ञान के निवृत्त होने से बाधित होने से और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक सभी अंतर्यामी रूप होते हुए भी अंतर्यामित्व अभिव्यक्त नहीं होगा अवृत्त रहेगा और जिसका अज्ञान बाधित हुआ उसका अंतर्यामित्व अभिव्यक्त हो जाएगा बुद्धि में उस दृष्टि से कहा कि सूर्य सम्पन्न मात्र एवं <coughs> क्यों सूर्य में संपन्न होता है तो कहते हैं इसको दृष्टांत से समझाते हुए जो वास्तविक अंतर्यामित्व की अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक पाप है वह प्रतिबंधक पाप अभिध्यान से दूर हो जाता है तो फिर साक्षात्कार हो जाता है साक्षात्कार से अविद्या भी दूर हो जाती है अविद्या दूर हो गई तो फिर जो था अंतर्यामी ही वो अंतर्यामी अभिव्यक्त हो जाता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है यथा पादोदरह इत्यादि तो यथा पादोदरह, सर्प पादोदरह शब्द का अर्थ करते हैं सर्प त्वचा ते जीर्णत्विमुक्त जीर्णक विनिर्मुक्त, विनिर्मुक्त तो सर्प जैसे पुराणी त्वचा जिसे केंचुली कहा जाता है उससे मुक्त हुआ सर्प जैसा होता है ऐसा सूर्य संपन्न मात्र एवं स नवो भवति अच्छा विनिर्मुक्त स यानी सर्प ही ऐसा ही लगाना तो स नवो भवति वो सर्प पुरानी त्वचा को त्वचा से मुक्त हुआ नई जो चमकीली त्वचा होती है उससे युक्त ही रहता है तो पुनर नवो भवति ऐसे एवं ये तो दृष्टान्त हुआ ऐसे दृष्टान्त में कहते हैं कि एवं हवा एष यथा दृष्टांत स पापमना अशुद्धि अशुद्धिपेण विनिर्मुक्त तो सर्प दृष्टांत के अनुसार एस यानी साधक तो ऐसे दृष्टांत में कहा गया ऐसे पाप मना और ये पाप क्या है तो सर्प के पुरानी त्वचा स्थानीय है पाप पाप तृतीय पापमन पाप नकारांत पापमन ये तृतीया पापमन ये नकारांत प्रातिपदिक है तो पाप पापमना तृतीय विभक्ति हो गई है क्या हुआ हा किसको पापमन नकारांत ही है हा वो टाई विभक्ति थे ना टू से टकार का लोप हुआ जो आ बचा उसके साथ न मिल गया तो जैसे जगत का जगत आ बनता है ऐसे इसका बन गया पाप बना ओटी का लोप क्यों नहीं हुआ जैसे महिमन महिमना इत्यादि बनता है लेकिन वो आता है असंयुक्त तो हो तो पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए हम्म यह संयोग है ना एक सूत्र है ना क्या आन के आकार का लोप होता है टाई विभक्ति फरे रहते लेकिन कब यदि संयोग पूर्व में न हो तो अन के आकार के ऐसा एक सूत्र है जय पानिनी जी का तो ये तो संयुक्त है और महीमन में मकार मात्र है संयोग नहीं है इसलिए महीम ना बनता है और इसका पापमना ऐसा क्यों नहीं बना मकार का लोप होकर के मकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो कर के तो कहते हैं संयोग होने से अलोपो अनह एक सूत्र है ना एक अलोपो अनह अल्लोपो और अनह ऐसा था वो यंग पदार्थी होते है तो अन के आकार का लोप होता है ऐसा कहते हैं तो पापमना सर्पत्व स्थानीय न तो सर्प की जीर्ण त्वचा स्थानीय जो पाप है अंतर अंतर्यामित्व की अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक जैसे सर्प के नवत्व में प्रतिबंधक हैं पुरानी त्वचा वो प्रतिबंधक खड़ जाता है पुरानी त्वचा तो सर्प पुनः नया हो जाता है ऐसे ही सर्प की पुरानी त्वचा स्थानीय पाप जो अंतर्यामित्व की अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक है वह दूर होता है तो क्या होता है तो पाप मना सर्पत्व स्थानीय न अशुद्धि रूपे ना पाप पाप का क्या स्वरूप है तो अशुद्धि अंतकरण की अशुद्धि इसलिए दो नंबर टिपने में लिखा आत्मदर्शन प्रतिबंधकी की भूते न आत्मदर्शन में प्रतिबंधक जो अशुद्धि रूप पाप उससे मुक्त हो जाता है विनिर्मुक्त और फिर क्या होता है तो पाप से रहित हुआ उसे स शाम भी उन्नीयते ब्रह्मलोक आता है ना क्या आया मूल सामीयते ब्रह्मलोकम इसका अर्थ करते हैं तो स विनिर्मुक्त साम भी तृतीय त्रितिय मात्रा रूपे ऊर्ध्वम उन्नीयते तो साम मंत्र है ओंकार की तृतीय मात्रा मकार रूप ऋक मंत्र है आकार मात्रा रूप और येजु हैं उकार मात्रा रूप मकार मात्रा रूप है शाम और शाम से भी लेना शाम देवता ये साम देवताएं उन्हें ले जाती हैं है कहा उन्नीयते लोकम और ब्रह्मलोक कौन है तो हिरण्यगर्भ का लोक ब्रह्मण लोक लोक ब्रह्मलोक लोक तम ब्रह्म ऐसा ष्टी तत्पुरुष समास है ना इसलिए ब्रह्मलोक लोक का अर्थ करते हैं हिरण्यगर्भस्य से ब्रह्मणो लोक सत्याख्यम तो हिरण्यगर्भ का लोक कौन सा है सत्य सत्यनामक स हिरण्यगर्भः सर्वेश संसारिण जीवाना आत्म भूत तो जो सत्य लोक के अधिपति हैं हिरण्यगर्भ उनके दो स्वरूप हैं। एक होता है सभी वेष्टि जीवों के साथ अनुसूत स्वरूप उसे अनुसूत रूप कहा जाता है और एक होता है सत्यलोक निवासी सत्यलोक के अधिपति हिरण्य गर्भात्मक रूप तो जीव घन जब कहा जाता है तो अनुसूत रूप को लेकर के हिरण्यगर्भ जीव घन है और हिरण्य गर्भ है सत्यलोक के अधिपति के रूप में एक वो है व्यावृत रूप तो यहां पर कह रहे हैं कि हिरण्य गर्भ से ब्रह्मणों सत्य लोकम सत्यलोकाख्यम स हिरण्यगर्भ सर्वेश संसारी जीवाना आत्मभूत तो स हिरण्यगर्भ ये जो वाक्य है इसका उत्तरण लिखा टीका कारण है उसे देखिए तृतीय तृतीयमात्रूप हाँ येतुआ तो हिरण्यगर्भ से जीवघन अनागत अवेक्षण स हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भ में जीव एक विशेषण बताया जाएगा पंचम पंचमकंडिका में ही आगे वाले वाक्य में हाँ, ये तस्मात् जीवघनात पुरी पुरी परात परम पुरुषम एकसते तो यहाँ पर जीवघनात ये जो हिरण्यगर्भ का विशेषण बताया जाएगा उसे यहीं पर उपपादित कर रहे हैं ये लिखते हैं टीकाकार की हिरण्य जीव घनत्वम यानी हिरण्य गर्भ में जीव घनत्व ये जो विशेषण आगे बताया जाएगा उसे अनागत आवेक्षण न्याय एक होता है अनागत कहते हैं भविष्य में आने वाला जो है उसे अनागत कहते हैं भविष्यत का मतलब अभी वर्तमान और वर्तमान में तो ब्रह्मलोक शब्द की व्याख्या हो रही है इस वाक्य में जीव घन ये विशेषण नहीं है दूसरे वाक्य में आने वाला है भविष्य में वो हो गया अनागत और उसका अवेक्षण यानी उस पर दृष्टि तो भविष्यत दृष्टा बन करके अनागत आवेक्षण ये न्याय है भविष्य को देख करके वर्तमान में उसके अनुसार कार्य करना भविष्यत के अनुसार कार्य करना उसके लिए अनागत आवेक्षण न्याय लगता है तो उस अनागत आवेक्षण न्याय से भविष्य में आने वाला जो जीवघनात ये विशेषण है उसका उपादन भाष्कर भगवान यहीं पर करते हैं कि स हिरण्यगर्भ सर्वेशा संसारी जीवाना आत्मभूतः हिरण्यगर्भ सभी वेष्टी संसारी जीवों का आत्मभूत है यानि अनुसूचित स्वरूप है सबके साथ उसका अभेद है इसलिए अधिदैव स्वरूप है आत्मभूत है का और सही अंतरात्मा लिंग रूपेण तो वही हिरण्यगर्भ गर्भ सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि को लेकर के लिंग है सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि को लेकर के सर्वभूता नाम अंतरात्मा सभी प्राणियों का भूत से लेना स्थूल शरीर और स, सभी प्राणी स्थूल शरीर अभिमानी और उनका अंतरात्मा है लिंग शरीर को लेकर के सूक्ष्म शरीर को लेकर के और तस्मिन ही लिंगात्मनी संघता सर्वे जीवा तो समि सूक्ष्म शरीरात्मक जो हिरण्यगर्भ गगर्भ हैं तस्मिन यानि हिरण्य गर्भे लिंगात्मन यानि समष्टि सूक्ष्म शरीरात्मक हिरण्य में सर्वे जीवा संघता, तो सभी जीव संगत हैं यानी घनीभूत हैं संगीभूत है एक ही भूत है और तस्मात् जीव घन इसलिए उसे कहा जाता है हिरण्यगर्भ गर्भ को जीवघन और हाँ, तो ये जो पूरों में आया सही अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूता नाम इसमें लिंग रूपेण पर टीक, टीकाकार लिखते हैं समष्टि लिंग रूपेण इतर्थ लिंग रूपेण से इसमें लिंग शब्द से लेना समष्टि सूक्ष्म शरीर तो समष्टि सूक्ष्म शरीर को लेकर के सभी प्राणियों का अंतरात्मा है हिरण्यगर्भ और तस्मिन ही लिंगात्मनी इस पर लिखते हैं कि समष्टि लिंगात्मनी हिरण्य गर्भे लिंगा अभिमानी सर्वे जीवा सामान्ये खंड मुंडादयः गोत्साम खंडमुंडादय संहता तो समष्टि उपाधि वाले हिण्यगर्भ में वेष्टि अभिमानी सभी जीव संगत है समर्पित है कैसे तो कहते हैं जैसे गोत्व सामान्य खंड मुंडादय तो वह शब्द उदाहरण के लिए दृष्टांत के लिए है तो जैसे गोत्व सामान्य में यानी गोपिंड में गोपिंड के जो अवयव हैं शीर सिंह, पूछ हाथ पाँव आदि जो भी अवयव हैं, वह अवय भी पिंड में अन्वित है, संगत है संबद्ध है संगत का होता है संबद्ध तो गो पिंड में जैसे गो के श्रृंगादि अवयव संलग्न है ऐसे ही समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ से वेष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी सभी जीव संलग्न है अब जीव तस्मात्वघन ये हुआ अब स विद्वान इत्यादि ये अंतिम वाक्य की व्याख्या चल रही है इसलिए इस, इसको पूरा ही किया जाए कि स विद्वान इसका अवतरण है इदान वाक्य योजना स विद्वानी तो इस प्रकार पदार्थ बता करके वाक्यान्वय बता रहे हैं भस्कर भगवान कि स विद्वान त्रिमात्र ओंकार अभिज्ञ ये तस्मात् जीवघना हिरण्यगर्भात परात परम परमात्माख्यमी पुरुषम ईक्सते पुरी स्वयं सर्वशराप्रविष्ट पश्यति ध्याय तो स विद्वान्ने उपासक वो उपासक जिसने त्रिमात्र ओंकार में मनुष्य शरीर में रह करके पर्यंत परमात्मा का ध्यान किया और शरीर छूटने पर साम अभिमानी देवताओं के द्वारा सत्यलोक पहुंचाया गया तो हाँ सत्यलोक में क्या करता है तो सत्यलोक अधिपति जो यह हिरण्यगर्भ गर्भ है जीवघन यानि समष्टि जीव रूप विष्टि जीवों का आश्रय रूप हिरण्यगर्भ और वो है पर यानि वृष्टिजीओं की अपेक्षा पर और उस हिरण्यगर्भ से भी जो पर है वो है अंतर्यामी परमात्मा तो परम परमात्माख्यम पुरुषम ईक्षते हिरण्यगर्भ से उस परमात्मा का बोध प्राप्त करता है ईक्सते यानी अनुभवती साक्षात करोती वो परमात्मा कैसा है तो पूरी सह है पूरी सह का अर्थ करते हैं सर्व शरीर शरीर अनुप्रविष्टम वह केवल हिरण्य गर्भ का ही अंतर्यामी है ऐसी बात नहीं वो सभी प्राणियों का अंतर्यामी है उस दृष्टि से कहा सर्व शरीर अनुप्रविष्टम पूरी स्वयं की व्याख्या है पश्यती यानी साक्षात्ती एक सत्य का कर दिया पश्यती कैसे तो ध्याय मान यानी उसी पुरुष का निरंतर ध्यान किया है तो ध्यान करता हुआ फिर उसका मय के रूप में साक्षात्कार कर लेता उससे उसका अज्ञान दूर हो जाता ब्रह्मलोक में जीवन मुक्त होकर के रहता है फिर ब्रह्मा जी के साथ विधेय कैवल्य को प्राप्त होता इस प्रकार उसकी क्रम मुक्ति होती है समस्त ओंकार में परमात्मा का ध्यान करने वाले की तो स विद्वान का अर्थ करते हैं टीकाकार की सविद्वान इधानीम ध्यायमान पश्चात ब्रह्मलोकम प्राप्त तो वर्तमान में तो मनुष्य शरीर में समस्त समस्त ओंकार में परमात्मा का ध्यान कर रहा है और पश्चात्या ने उपासक शरीर छूटने पर ब्रह्मलोकम प्राप्त ब्रह्मलोक में चला गया और तत्र ब्रह्मलोके स्थावर जंग में भरात जीवघनात और हिरण्य गर्भ जीवघन है और पर भी है तो किसकी अपेक्षा पर है हिरण्यगर्भ तो परात इस पंच अंतकार से करते हुए कहा कि स्थावर जंगम रूप जो वेष्टि शरीर अभिमानी जीव है उन जीवों की अपेक्षा पर जो हिरण्यगर्भ, और वो कैसा है इन वेष्टि जीवों का संघात रूप होने से जीवघन है तो जीवघनात ये हिरण्यगर्भ हुआ और उससे भी परम तो हिरण्यगर्भ का भी जो अंतर्यामी है परमात्मा वो परम पुरुषम पश्यति परमात्मा का साक्षात्कार ब्रह्मलोक में करता है तत्र यानी ब्रह्मलोक के ततो है तुक्तोती अन्वय और फिर ब्रह्मलोक से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती अपितु हिरण्य के साथ मुक्ति हो जाती है विधेय कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है भाष्य में अंतिम वाक्य हैं तद एतस्म यथोक्त अर्थ प्रकाशको मंत्रो भवत ये जो समस्त ओंकार में परमात्मा की उपासना तथा क्रम मुक्ति का साध्य साधन भाव बताया गया इसे प्रकट करने वाले यह आने वाले दो मंत्र भी हैं और छत खंडिकात्मक इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओ भद्रंकर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रंपेम्क्ष